हरि गोविंद जय जय ओम जमो भगवते पुराण पुराणपुरषोत्तमाय जयति पराशरसूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यास यमलगल वाग्मयमृत जगत्प्रिवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लत श्रीकृष्णाक्ष पर धाम जगद्धा नमा तत् हृदय प्रेरणे आ प्रवर्तिहंबराको तो तरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्य वंदेहम श्रीगुरोपल श्रीगुरून्वैष्णवां श्रीप श्री सागरजातम् सहगण गण रघुनाथ सजीवम् साद्वैत सवधूत पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापाद सहगणल्ता श्री विशाखाता आजाबितभुज कनकावदीर्तनौ कमताक्ष विश्वभरौर युगधर्मपाल बंदे जगत्प्रियकुण अनर्पित चरी चकुणेवती नक्कल समर्पयत मुन्नतौलसा स्वभक्तिश्रिय हरिपुरट सुंदर द्वितकदंबी सदा हृदय कंदर स्फुर शचीनंदन जयता पंगो मौ मंद मतेर्गती मसर्वस्वदन मोहनौ दिव्यृंदारण्यकद्रुमा श्रीमद् रत्नारत्न सिंहासनस्थ श्रीमद् राधा श्री, श्री गोविंद देव प्रेष्ठा सब्य मनौ स्मरा श्रीमास रं वंशी वट्टटटस्थि कर्शन वेणुस्वैर्गोपी गोपीनाथ श्रेस्तु नारायण नमस्कृत्य नरम चमंवी सरस्वतीं व्यास ततो मुदीर नारायणाय नमः नारायणा नम ना नम नरोत्तमाय नम नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय <coughs> महते नम कृष्णा बेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्म वक्षे सनातना वाछाकुभ्युभ्य पतिता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनक दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथदासजीव मे कृतमंद मते दयाम द्राक बुल श्रृंदावन बिहारी जय पर मंगल माधव महोत्सव खंड काव्य जिसमें पूर्व प्रसंग में श्री कृष्ण चर्चा श्रवण करके श्री विश्वानंदिनी एकदम व्याकुल हो जाएं सारी सखी श्री विश्वानंदिनी को जिसमें धैर्य दे रही हैं श्री राधा रानी व्याकुल होकर के कह रही हैं बोले अरे सखी इस समय पौर्णमासी जी हमारे पास में है नहीं नांदी मुखी भी आई नहीं है हाय क्या करें और इतने में श्री नांदी मुखी जी आ गई श्री किशोरी जी अभी अभी मध्यान्ह में कुछ समय पहले ही मध्यान्ह में श्री राधा मिलन प्राप्त करके लौट करके आई हैं अपने महलों में विराजमान हैं परंतु फिर भी कृष्ण वियोग में व्याकुल हो रही हैं अपने हाथ से श्यामचंदर के लिए माला गूंस रही है और माला गूंत करके संकेत माला को शाम श्यामचंद्र के पास में भिजवाना चाह रही है जो व्याकुल हो गई और व्याकुल होकर के अद्भुत अद्भुत बचन उल्टे उल्टे बचन कहने लगी ऐसी व्याकुलता के बचन भारी बिरह के ऐसे बचन जिस समय कहने लगी श्री नानी मुखी जी उस समय आई चास में श्लोक में वर्णन कर रहे हैं पहले उल्लास के कि इत्थम उद्घूर मनोजय गिरा शोभ लोल हृदयास तास शुणवती कियदी हि साय मन्न मन मथ नांदिका मुखी इतम माने इस प्रकार से उद्घूर मनोजय गिरा जहां मनोजय माने कामदेव की बाणी उदघूर माने उत्पन्न हो रही है श्री प्रिया विरा की वचन जहां कहती हुई चली जा रही हैं, लोल है विश्वानंद का हृदय क्षोभ से व्याकुल तासे अत्यंत अत्यंत चंचल हो रहा है शिणवती किय अपी ऐसे प्यारी जो बचन कह रही थी सब सखियों से कि अरे सखियों विधाता ने क्या तुम्हारे भाग्य में ये सब लिखा है क्या ऐसे ऐसे जब बचन कह रही हैं कि हाय तुम लोग तुषाग्नि में जैसे जल रही हो इतना कष्ट प्राप्त कर रही हो और अभी सखियों तुम्हारा दोष नहीं है ये सारा दोष मेरे संग का है सारा दोष अपने ऊपर श्री राशेश्वरी ले रही हैं तो श्री नांदी मुखी जी ने रास्ता में आते आते दूर से प्रिया के इन वचनों को सुना तो कियत आपी कुछ कुछ सुनती हुई सायव वे श्री नांदी मुखी राधिका के पास में आ गई हैं मन्न मन मथ नांदिका मुखी मंद मंद गति से वे आ रही हैं नांदिका मुखी दोबारा सुनने लें इतम इस प्रकार उदघूर मनोजया कामदेव जहां उत्पन्न हो रहा है उदगुण माने उदित हो रहा है कामदेव ऐसी कामदेव के कारण उत्पन्न होने वाली वाणी से काम माने प्रेम ब्रिज में काम शब्द माने प्रेम ऐसे प्रेम की वाणी से वाणी को बोलती हुई अक्षोभ लोल हृदयास तासो अ प्रिया के इन बचनों को सुनकर के जितनी भी सखी गण है वे क्षोभ में हृदय वाली होकर के चंचल हृदय वाली होकर के विराजमान हो गई उस समय श्री नांदी मुखी विश्व नंदिनी के श्रृणवती कियत अपीह सा यो कुछ वचनों को सुनती सुनती उस समय पास में आ गई मंदमंद रूप में और मंदमंद रूप में आकर के जितने भी सखियां हैं उन सखियों ने जो नांदी मुखी जी को देखा सखियों के आनंद का ठिकाना नहीं रहा मन में विचार कर रही हैं कि लो अब कोई ना कोई उपाय निकल आएगा श्री राधिका को श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए अत्यंत अत्यंत व्याकुलता हो रही है यह नांदी मुखी जरूर कोई ना कोई औषधि लेकर के आई होंगी कोई ना कोई उपाय इनके पास में होगा रेमिडी होगी इनके पास में कोई ना कोई उपाय होगा शुभ पुरभाल्यताम तो सुभ्रवा मन सुंदर जिनकी भवें हैं ऐसी सारी श्री किशोरी जी की सखी सुंदरीगण पुरु तो निभाल्यताम उन्होंने सामने श्री नांदी मुखी जी को जब देखा तो उथता करपुटई सभाजितम सब उठकर के खड़ी हो गई और श्री नांदी मुखी जी को सब प्रणाम भी कर रही हैं स्वाभाविक है लोकवत लीला है और लोकवत लीला में श्री नांदी मुखी जी तो ब्राह्मणी हैं इसलिए उनको सब प्रणाम करेंगे पौर्णमा जी की नातनी हैं इसलिए उनको सब प्रणाम करेंगे दूसरी जितनी भी गोपियां हैं वे सब गोपियां श्री नांदी मुखी जी को प्रणाम कर रही हैं जैसे पौर्णमाशी जी को प्रणाम कर रही है ऐसे पौर्णमास्त्री जी की तरह से नांदी मुखी जी को भी सबने उठ करके प्रणाम किया तो शुभ्रगोथ पुरो निभा सुंदरियो ने जिस समय श्री नांदी मुखर्जी को देखा निभाल्य माने ध्यान से देखा तब सब उठकर के खड़ी हुई और कर पुट उस समय हाथ जोड़ करके सब सभाजित माने पूजन करती हुई आदर करती हुई विराजमान सभाजन कहती है आदर को आदर करती हुई विराजमान हुई और शास्त्र उपगूढ़ विग्रह श्री नान्ली मुखी भी आनंद में राधिका का दर्शन करके उनकी आंखों में साश्रम माने आंसू आनंद के आंसू आ गए हैं ऐसी श्री नान्ली मुखी जी का सारी गोपियों ने एक साथ आलिंगन किया है सब उनके ऊपर टूट पड़ी सब उनको गले लगा रही हैं और साश्रम एक तथा विग्रह आनंद सहित श्री नान्ली मुखी जी का विग्रह मान श्रीयंग उसका आलिंगन करती हुई सब एक साथ उनको गले लगाती हुई नबी उस समय जिनके हृदय जिनकी बुद्धि हो गई है ऐसी उन सब सखियों ने माने सुंदर जो आसन बिछा रखा था उस आसन के ऊपर अरे नानी मुख यहां बैठ यहां बैठ ऐसा कहकर के जबरदस्ती नान्ली मुखी को आसन के ऊपर बैठा लिया है ऐसे नांदी पर बैठी सुंदर भुएं वाली उन सुंदरी ब्रज गोपका की सारी सखियों ने, ने पुरतों निभाले जब नान्दी मुखी को आते हुए देखा तो ताम उत्थता उनको देख करके सब उठकर के खड़ी हुई हैं उनका स्वागत करने के लिए और कर पुटी सभाजिताम हाथ जोड़कर के उनका सभाजन माने पूजन करती हुई विराजमान हो रही है और शास्त्र माने आंखों में आनंद के आंसू आ गए हैं विग्रह और सब ने एक साथ नानी मुखी जी का को गले लगाया उनका उपगूहन मैंने उनका आलिंगन किया है और विष्णु दिया दुर्धने जिनकी बुद्धि हृदय आनंद में पिघल रहा है ऐसी उन सखियों ने श्री नांदी मुखी को उस समय विष्टरे माने आसन के ऊपर नभी विशद नवी विषन उनको आसन के ऊपर नबी विषल माने बैठाया श्री स्वभावोक्ति अलंकार है बिल्कुल उत्सुकता आनंद का जो उल्लास है उसका वर्णन किया जा रहा है स्वस्थ भाव मनुयुज्य राधिका उसमें कांत वृत्त कल ने लसन मना सांप्रतमुभ कुत उस समय श्री राधा विशेष रूप से नान्दी मुखी को देखकर के पूछ रही हैं कि अरे नान्मुखी तू स्वस्थ तो है कोई आए तो जैसे उसकी कुशल खेम पूछी जाए ऐसी पूछ रही हैं स्वास्थ्य भावम अनुयुज दोनों दोनों की कुशल पूछ रहे हैं स्वास्थ्य भाव माने तुम कुशल पूर्वक तो हो ऐसे अनुयुज माने ये कुशल प्रश्न एक दूसरे के साथ साथ में दोनों ने किया कुशल प्रश्न को एक दूसरे के साथ में पूछ करके श्री राधे का विशेष रूप से कांत वृत्त कल ललन मना श्याम सुंदर के चरित्र को श्रवण करने के लिए अत्यंत उत्सुक मन वाली हो रही हैं प्यारे कहा हैं प्यारे की खोज खबर उनकी सूचना प्राप्त करने के लिए कांत का जो वृत्त है श्याम सुंदर कहाँ है उनकी स्थिति को जानने के लिए ललन मना जिनका चित्त उत्सुक हो रहा है ऐसी श्री विश्वानंद श्री नांदी मुखी जी से पूछने लगी कि अरे नान्दी मुखी प्रथम तो भवती कुतः अरे नांदी मुखी इस समय तू तो कहा से आ रही है आ गते थी बत्तीसम गदगदम कहाँ से आ रही है ऐसे जब पूछा तो उस समय बत्तीसम गदगदम श्री नान्दी मुखी जी गदगद होकर के उत्तर देने लगी कहने लगी नांदी मुखर्जी एक विफल हो रही है उस समय प्रथम ये फुल्ल उत्कल काम राधे निरूप्य साधिका हरिविलास पद्मनीम एक सुमनो सुमनोभिलब्धे शांत वाक्य मृद सूत्र मातनोत्मय श्री नांदी मुखी जी उत्तर देती हुई कह रही हैं, फुल्ल उत्कल काम निरूप्य सा, सा माने उन नांदी मुखी ने जब श्री राधिका को उत्कल का उत्कल का माने अभिलाषा जिनकी हृदय की अभिलाषा रूपी लता खिल गई है श्री रूप गोस्वामी जी का एक ग्रंथ है उत्कलिका बल्लेरी जिसमें हृदय की जो भावना है अभिलाषा वो ही जहां प्रकट हो रही है उसका नाम उत्कलिका उत्कल का माने हृदय की अभिलाषा तो फुल उत्कलिका जिनकी उत्कल का मन हृदय रूपी कली खिल गई है ऐसी खिली हुई कली वाली वैश्वी राधिका विराजमान है उन राधिका को खिली हुई कली वाला देख करके अर्थात इनके हृदय में बड़ी भारी अभिलाषा है इस बात को देख करके सा राधिका हरिविलास पद्मनिम उस समय वे श्री नानी जी राधिका हरिविलास पद्मनिम राधिका और हरिविलास इनके हृदय में इनके दर्शन करने की रूप विराजमान अर्थात के, अर्था के हृदय में राधे का हरिका विलासर्वदा सर्वदा सर्वदा विराजमान है तो हरि हरिविलास पद्मी राधिका जो है हरि कृष्ण हरि हरिविलास पद्मनिम उन्हें राधिका का दर्शन किया जो राधिका कैसी हैं बोले हरि हरिविलास पद्मनिम श्री हरि हरिविलास की पद्मनी होकर के विराजमान अर्थात श्याम सुंदर रूपी भोरा जिन श्री राधिका में निरंतर निरंतर विलास कर रहा है और जो श्री राधिका फुल्ल उत्कलिका जिनके हृदय के भाव खिल रहे हैं अभिलाषाएं प्रकट हो रही हैं ऐसी उन राधिका से सा माने वे श्री जी बोली तो फुल्ल उत्कल काम निरूप्य सा राधे काम हरे विलास पद्मनि सा माने नांदी मुखी ने निरूप माने जब ये देखा कि श्री राधिका का फुल्लोत्कलिका हृदय रूपी कलिका खिल गई है अर्थात अच्छा इनके हृदय में अनेक अनेक मनोरस विराजमान हैं और ये हर विलास पद्मिनी श्याम सुंदर रूपी भौरा इनमें ही निरंतर निरंतर विलास करने वाला है श्याम सुंदर रूपी भ्रमर के निवास की विलास की ये पद्मिनी स्वरूपा है ऐसी श्री राधिका को जब देखा उस समय एक लब्ध उस समय श्री राधिका के सुमन उनको अभिलब्ध है श्री राधिका के मन के भाव को प्राप्त करने के लिए सुमन मन सुंदर मन मान श्री राधिका के मन के सुंदर भाव को प्राप्त करने के लिए शांत शांतवाक्य मूल सूत्रताम सूत्रम आतनोत्वना के वाक्य रूपी सुंदर सूत्र को इन्होंने तैयार किया तो जैसे खिले हुए फूल को देखकर के उस फूल को कहीं डोरी में पोल लिया जाता है इसी प्रकार श्री नांदी मुखी जी ने सांतना रूपे वाक्य तो हो गए डोरी और उसमें श्री राधिका के मन के भाव वो हो गए हैं फूल उन फूलों को जब पो लिया है जैसे राधिका के भावों की एक सुंदर माला इन्होंने सुव्यवस्थित रूप से बना ली है उन माला को उन फूलों को तो जैसे माला में पोवे हुए फूल और भी ज्यादा सुंदर लगते हैं इसी प्रकार श्री राधिका के हृदय के भाव को इन्होंने सांत्वनारूपी वाक्य के सूत में डोरी में उन भावों के पुष्पों को अपूर् रूप से पो है और उन भावों की माला को आज मानो श्याम सुंदर के पास में यह समर्पित करने के लिए तैयार हो गई हैं तो सामान्य नानी मुखी ने फुल उत्कल काम जब श्री राधिका के हृदय कली को खिला हुआ देखा अर्थात उनमें अनेक अनेक भाव प्रकट हो गए हैं राधिका हो गई एक स्वर्ण पुष्पलता और उसमें जो उनके विभिन्न भाव वो हो गए अनेक अनेक कली जो खिल गई हैं ऐसी उत्कल का श्री राधिका का जब दर्शन किया वे राधिका कैसी हैं हरि हरिविलास पद्मनी श्री हरि के बिलास के उपयुक्त ही सुंदर पद्मनी होकर के विराजमान हैं उनके एत दी माने उन राधिका के सुमनों अविलब्ध उन सु, सुमनों की अभी माने प्राप्ति करने के लिए अभी वृद्धा भी है कहीं पाठ कहीं वृद्धि को प्राप्त करने के लिए वृद्धि है कि लब्धि है दोनों अर्थ हो जाएंगे अभी वृद्ध वृद्धि प्राप्त करने के लिए या उनको प्राप्त करने के लिए उन भाव जो है उन भावों को सुमन जो है उन सुमनों को वृद्धि प्राप्त कराने के लिए या उनको प्राप्त करने के लिए शांत वाक्य मृद सूत्रम सांवना के वचन रूपी कोमल सूत्र उनमें राधिका के हृदय के भाव रूपी पुष्पों को पो करके सुंदर माला तैयार करना ये चाहती हैं तो उनके लिए सांत्वना के वचन रूपी सूत्र को आतनोत्मा ने प्रस्तुत किया उसका विस्तार किया तनु विस्तारे धातु है माने अपने सूत्र को उन्होंने विस्तृत किया माने प्रयोग किया तो सांता के वचन कह करके सांना के वचन कहने से राधिका को हिम्मत हुई और उनके हृदय के जितने भी भाव थे उन सबों को सब कहीं प्रस्तुत कर दी कहीं बोल पड़ी उनको उगल दिया तो जैसे राधिका ने जिन भावों की अभिव्यक्ति की जिन भावों को प्रस्तुत किया उन फूलों को ही चुन करके मानो श्री नांदी जी ने एक सुंदर माला उसकी रचना कर ली है इस प्रकार से वो माला तैयार हुई और जिस माला को श्री श्याम सुंदर को ये मानव समर्पित कर देंगे श्री नांदी मुखी जी हो गई एक परम सुंदर मालिन माला गूंथने वाली श्री राधे का विस्वय हो गई हैं एक पुष्प की लता उनके हृदय वो हो गया एक सुंदर डाली जिसमें अनेक अनेक पुष्प उत्पन्न हो रहे हैं भावनाएं हो गई पुष्प उत्कल का अभिलाषा भी हो गई पुष्प उन अभिलाषा रूपी पुष्पों को श्री नानी मुखी ने चुना और चुन करके उनको सांतना रूपी वाक्यों की सुंदर डोरी में पिरो दिया है तो एक दिए सुमनोभिलब्धे इनके सुमन माने मनुरूपी सुमन इनको उपलब्ध है इनको सुंदर रूप में प्राप्त करने के लिए सांत्वना के वचन उन सूत्रों में उनको पो दिया है रूपक अलंकार का प्रयोग है सांत्वना के बाकी हो गए मृदु सूत्र श्री राधिका का सुमन ही हो गया सुमन फूल और नानी मुखी जी उन्होंने उनको पो दिया है रूपकंकार का प्रयोग हो गया आ गया अब श्री नान्ली मुखी जी वर्णन कर रही हैं कि आ गया भवती पदाब जो स्वाम अहम कलयतुम तुम सखीश्वरी आयति पथ हरिम बने गता गोकुलप किल कि सखे राधिके तुम जो पूछ रही हो कि अभी नान्दी मुखी तू कहां से आ रही है तो मैं बता रही हूं कि आज्ञा भगवती पदापजे हो भगवती श्री पौर्णमासी जी ने मुझे आदेश प्रदान किया था तो उन भगवती पदापजे हो भगवती पौर्णमासी जी के चरण कमलों की आज्ञा से यह शब्द आदर के अर्थ में है शब्द माने पैर के अर्थ में नहीं है पद शब्द हमेशा आदर का वाचक बा, होता है जैसे कहते हैं रूप गोस्वामी पाद तो पाद शब्द का मतलब है आदरणी बल्लवाचार्य चरण अब चरण कहने का मतलब है आदरणी तो पाद शब्द और चरण शब्द ये परम आदरणीय के लिए पाद शब्द का प्रयोग होता है तो भगवती पदाब्जो श्री भगवती पौर्णमासी जी परम आदरणीय उनके आदेश से आज्ञा उनके आज्ञा से तवाम अहम कलय तुम सखीश्वरी अरे सखी अरे मेरी स्वामनी राधिके मैं तुम्हारा दर्शन करने के लिए यहां आ रही थी पौर्णमासी जी ने मुझे आदेश प्रदान किया और मैं तुम्हारा दर्शन करने के लिए ही यहां आ रही थी आयती जब आ रही थी तो संयोग की बात यह हुई कि पति हरिम बने गता मैं जिस बंश से होकर के आ रही थी वहां पर हरी से भी मिली तो पथि माने मार्ग में हरिम बने गता में हरि से भी मिली वन में भी गई थी और वन में जाते हुए भगवान से भी श्री कृष्ण से भी श्याम सुंदर से भी मैं मिली मनोहरि से भी मिली भगवान भगवान नहीं यहां पे भगवान नहीं चलेगा <laughs> यहां हरि मन मनोहर उन मनोहर जो है उन मनोहर श्याम सुंदर उनके पास उनसे उनके उनसे भी मैं मिली रसाभस हो जाएगा ये रस की पद्धति बड़ी ऐसी बेढंग विचित्र है यहां पर जरा सा संबोधन बदल जाए तो नायिका बदल जाती है कहीं वो जो उत्कंठता है वो स्वयं दूती बन जाएगी सब गड़बड़ हो जाए सारा रस ये रस वर्णन बर, करते समय बड़ा सावधानी रखनी चाहिए वो नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाए तो हरिम का तात्तर मनोहारी जो चित्त को चुराने वाले उन श्री श्याम सुंदर उनके पास में भी मैं बनम गता वन में गई थी तो आए थे आते समय पते हरिम बनेगा था वन बन में श्री हरि थे उनके पास में मैं गई और संग संक, की संग साथ के साथ एक काम मैंने और किया कि गो गोकलेपी मैं गोकुल होती हुई भी आई हूं आई हूं बड़ा चक्कर लगाकर आई हूं <coughs> गोकुल में भी गई हूं मैंने गोष्ठ में भी गई हूँ गोकुल का मतलब गोकुल गांव नहीं गोकुल मान गोष्ठ जहां पर ब्रिवासी जन निवास करें वहां पर भी मैं गई और गोकुलेश्वरी उनका भी मैंने दर्शन किया अर्थात श्री राधिका का भी मैंने दर्शन किया है दोबारा सुनने हाँ श्री हरे कृष्ण वो यशोदा का भी मैंने दर्शन किया गोकलेष्वरी श्री यशोदा उनका भी मैंने दर्शन किया है गोकुल में तो आज्ञा भगवती पदाब आदरणीय पौन जी की आज्ञा से तो म हम कले तुम सखी ईश्वरी हे सखी हे ईश्वरी मैं आ तो रही थी तुमको ही देखने के लिए परंतु तो आई थी माने आते समय पथे हरिम बनेगा कहा मैं बन में हरि के पास में भी गई और गोकुलेपी गोष्ठ में भी मैं गई और वहां पर मैंने गोकुलेश्वरी श्री यशोदा का भी दर्शन किया मैया यशोदा का दर्शन करके भी मैं आ रही हूं श्री यशोदा कैसी हैं बोले सा हरे उत तवादीक्षणी माम उदीक्ष रोदन नदी बितनबती भाषते स्मृ के कात्रेक्षणा कारे क्षणा माम प्रसु सा मधुसूदन प्रसू वे मधुसूदन को उत्पन्न करने वाली मधुसूदन की जननी वे श्री यशोदा वे सा हरे वे हरि का मार्ग देख रही थी उन मनोहारी शाम सुंदर उनके मार्ग की ही यशोदा प्रतीक्षा कर रही थी कि हा इतनी देर हो गई अभी तक लाला आए हो ना आए कहां रहेगा गये यह चिंता करती हुई श्री यशोदा जी विराजमान सखी मैंने देखा कि वे कृष्ण की ही प्रतीक्षा नहीं देख रही हैं, बल्कि तबादी तुम्हारे मार्ग की भी प्रतीक्षा देख, हाँ तो देख रही हैं। बोले कहीं राधिका ही मिल जाए राधिका ही आ जाती यहां पे, तो वे कृष्ण के भी मार्ग की प्रतीक्षा देख रही हैं साथ के साथ में तुम्हारे मार्ग की भी प्रतीक्षा देख रही है सामान्य वे यशोदा हरे मने मनोहारी कृष्ण के और माने साथ के साथ में तुम्हारे भी मार्ग की प्रतीक्षा देख रही हैं ऐसा मसमीना कृष्ण की प्रतीक्षा देख रही है हमको कौन पूछे वे तुम्हारी भी प्रतीक्षा देख रही थी उस समय यशोधा की शोभा का मैं क्या वर्णन करूं श्री यशोदा स्तन्य रोदन नदीर बेतनबती उनके स्तनों से तो दूध की नदी बह रही थी और उनके नेत्रों से आंसू की नदी बह रही थी वाहन <laughs> रोदन नदी ही विनवती नदी बहुचन का प्रयोग है उनके स्तनों से और नेत्रों से दोनों स्तनों से और दोनों नेत्रों से दूध की और आंसुओं की नदी प्रस्तुत होती हुई चली जा रही थी बेतनबती माने कहीं विस्तृत होती हुई चली जा रही थी तन विस्तारे धातु है भाष्य इसम सख्य कातरे क्षण यशोदा मुझसे कातर ई क्षण होकर के व्याकुल्व होकर के कहने लगी माम उदीक्ष मधुसूदन प्रसु वे मधुसूदन की प्रसु माने उनकी जननी श्री यशोदा मुझसे देख करके माम उदीक्ष मुंह उठा करके मेरी ओर देखती हुई मेरी प्रतीक्षा देखती हुई वे मुझसे ये बोली मधुसूदन प्रसू कहकर के मधुसूदन शब्द के द्वारा दिखाया कि वास्तव में श्री कृष्ण मधु माने प्रेम माधुरे उसको ही निरंतर निरंतर प्रदान करने वाले उसको ही उत्पन्न करने वाले और उसका ही आस्वादन करने वाले हैं श्री कृष्ण किसी दूसरी वस्तु का आस्वादन नहीं करते हैं भक्ति के हृदय का जो प्रेम है उस मधु का ही पान करने वाले और मधु को ही उत्पन्न करने वाले मधुसूदन का मतलब है भोरा जो शहद का पान करे तो मधुसूदन जो माधुर्य का आस्वादन करने वाली है भक्तों के प्रेम का आस्वादन करने वाली उन श्री श्याम सुंदर की जननी वे श्री यशोदा माम उदीक्ष मुझसे कह कर के मुझसे मेरी ओर देख करके उस समय भाषते माम भाषते मुझसे वे कह रही थी मुझसे उन्होंने कहा अब श्री यशोदा जी की जो दशा है उसका वर्णन करने लगी राधिका ने पूछा सखी कहां से आ रही है स्वागत है स्वागत है तेरा तो उस समय कह रही थी सखी श्री पौन मास जी के पास में थी दादी जी के पास में उन्होंने कहा कि बेटी नांदी मुखी जा राधिका के पास में जा राधिका की खबर खोज करके आ कैसी है वो और मैं आपके पास में आ रही थी रास्ते में मुझे श्याम सुंदर भी मिले और साथ के साथ में मैं यशोदा जी के पास में होती हुई भी आ रही हूं उस समय मैंने यशोदा जी की यह दशा का दर्शन किया यशोदा ने जब मैं पहुंची तो मुझे उद्भिक्षो मुझे उत्सुकता के साथ में देख करके वे मुझसे कहने लगी यशोदा कहने लगी अ यशोदा के वचन हैं आगे एक बार पंक्ति और देख ले उसी पहली वाली पंक्ति को कि सा माने वे यशोदा हरे है मैंने कृष्ण का भी मार्ग देख रही थी और उतवाध भी क्षुणी और तुम्हारा भी मार्ग देख रही थी स्तन रोदन नदी बेतनबती उनके दोनों नेत्रों से और दोनों स्तनों से दूध की और आंसू की नदी विस्तृत हो रही थी भाषत सखी कातर एक क्षणा और अरि सखी वे कातर व्याकुल क्षण मान्य नेत्रों से युक्त होकर के वेशी यशोदा मुझसे कहने लगी मामुदीक्षो मुझे उत्सुकतापूर्वक देख करके वे कहने लगी उस वचन को मैं तो सुना रही हूं कौन बोले प्रसु जो मधुसूदन की जननी है ऐसी श्री यशोदा मुझसे उस समय कहने लगी क्या कह रही है कि हंत नांदी बोले अरे ओ नांदी ओ नांदी बेटी विपने त्वया शिशु किम किम निशास मम दारुणात्म नहा तू आई तेने रास्ते में कन्हैया को कहीं देखा क्या यशोदा की हृदय में कितना बासल है उसे नांदी से पूछ रही है कि बिपने त्वया शिशु किम निशासी अरे तूने क्या श्याम सुंदर को कहीं नशामी नहीं होगा नशासी नशासी साई होगा मी तो उत्तम पुरुष का प्रयोग हो जाएगा हाँ तूने क्या देखा है क्या वो कहीं मिसप्रिंट है तो हम से अरे क्या तूने उन मेरे पुत्र को तूने क्या देखा मेरा पुत्र कैसा है मम दारुणात्म नहा हा मैं कितनी कठिन चित्त हूं जो अपने पुत्र के बिना इतनी दूर रहकर के भी जी रही हूं तो दारुणात्म न श्री नानी मुखी जी जान रही है बोले ना, ना ना ये केवल दृष्टि के द्वारा ही सर्वदा सर्वदा मन के द्वारा ही मत्स्य ये पालन करती हुई विराजमान है शास्त्रों में तीन प्रकार की दीक्षा निरूपण की गई एक दीक्षा होती है उस दीक्षा का नाम है पक्षी की दीक्षा पक्षपत्र दीक्षा जैसे एक पक्षी अपने अंडे को अपने पंख से ढां करके चिड़िया बैठती है और अपने शरीर की पंख की गर्मी से उस बालक को पालन करती है वो है पक्ष दीक्षा तो कभी कभी श्री गुरु जी अपनी गोदी में बैठा करके पक्ष दीक्षा देते हुए अपने अभय हस्त माथे के ऊपर रखकर के पक्षी दीक्षा दे, देते हुए विराजमान होते हैं वो पक्षी की तरह दीक्षा है पक्षी दीक्षा दूसरी जो दीक्षा है वो है कमठ दीक्षा कछुआ अपने बच्चे उसको अंडे को नदी के किनारे रख देता है परंतु तो डोलता है दूर कछुई ंत तो मन से अपने अंडे का विचार करती रहती है मन से ध्यान करती रहती है और मन के द्वारा ही उस अंडे का पालन करती है और कुछ दिनों में वे अंडे कहीं खिल करके बाहर आ जाती है वो कमठ दीक्षा पक्षी दीक्षा कमठ दीक्षा और एक मत्स्य दीक्षा मछली बालक को अपनी आंखों के सामने रखती है देखती रहती है पंत दृष्टि के द्वारा पालन करती है तो एक दृष्टि के द्वारा पालन करे एक मन के द्वारा पालन करे और एक पंखों के द्वारा पालन करे इनमें कमठ दीक्षा उसका तो कहना ही क्या श्री गुरुदेव हम लोगों की बस इसी तरह से पालन कर रहे हैं कमठ दीक्षा भले हमारे सामने नहीं है परंतु कमठ दीक्षा के समान हमारा संरक्षण करते हुए विराजमान है तो चाहे हमारे गुरु हमारे सामने हों या न हो पर कमठ दीक्षा के द्वारा वे निरंतर निरंतर पालन करते हुए विराजमान हैं और उनकी दीक्षा उनकी कृपा निरंतर निरंतर विराजमान है इस प्रकार आनंद पूर्वक उनकी कृपा बड़ों की जो कृपा है वो बड़ों की कृपा अविकल निरंतर निरंतर हमारे ऊपर विराजमान यहां पर श्री यशोदा की यही स्थिति है आज कमठ दीक्षा की तरह से वे अपने पुत्र का निरंतर निरंतर ध्यान करती हुई विराजमान परंतु तो कमर दीक्षा से संतुष्ट नहीं होता है रस में उत्कर्ष जो है वो पक्षी दीक्षा का ही है जब तक माँ अपने पुत्र को गोदी में लेकर के उसको छाती से नहीं लगाए अपने स्तन का पान नहीं कराए, तब तक संतोष नहीं होता है मन से कितना भला चाहती रहे परंतु तो संतोष होगा दोनों को माँ को भी और बेटा को भी दोनों को संतोष होगा तब जबकि गोदी में लेकर के उसका पालन करती हुई वो विराजमान होती है बोलो लाली लाल की जय यशोदा जी की यही स्थिति है भले मन से तो ध्यान कर रही है परंतु तो फिर भी पक्ष दीक्षा ही चाहिए अपने पुत्र को कब अपनी गोदी में बैठा करके उसे कहीं लाड़ करती हुई इसका मुख चुमन करती हुई उसको कहीं सहलाती हुई मैं कब विराजमान हूं इसके लिए एकदम व्याकुल हो रही हैं सो कह रही हैं कि हंत नांदी विपने तोया शिशु बोले अरे नांदी तूने वन में क्या मेरे वो शिशु का दर्शन किया आपका नहीं है किशोर है पंत यशोदा जी के लिए सदा शिशु होकर के ही विराजमान है क्या तूने ने निशासी माने क्या उनको देखा तूने ने मम दारुण आत्म हाय वो मुझे कठिन चित्ता का पुत्र है दारूण आत्मा है जिसकी कठिन है आत्मा जिसकी ऐसे मुझे कठिन चित्ता का वो पुत्र उस पुत्र को क्या तूने बन में देखा क्या खेल हा क्षुधमितोप नाय हाय हाय ये ऐसो कन्हैया तो खेल में बाबर रहे प्रेम में इतना खेल में ऐसा पागल हो जाता है भूख लग रही होगी परंतु तो खेल से छूटे तब तो आए सो खेलया या खेल में इतना व्यस्त हो गया है कि क्षुभ क्षुधित हो भी, तो भी नाव क्षुधभित हो क्षुदमित होने पर भी भूख से युक्त तो होने पर भी क्षुधमित क्षुधा से युक्त तो होने पर भी ना एवं वह अभी तक लौट करके नहीं आया है नहीं आया है सो अधिना किम वाह कुमार कहा हाय कितनी देर हो गई सो अधना भी किम वाह कुमार कह अरे वो अभी भी इतना छोटा है का? कुमार कहा कुमार कह इतना छोटा है क्या अरे मेरे पास में आ जाना चाहिए भूखे समय आया तब तो आ अब कुमार का कहने का मतलब है कि वो इतना छोटा तो है नहीं अब तो बड़ा हो गया मेरे पास में भोजन के समय तो आ जाना चाहिए खेल में ऐसा कैसे पागल हो रहा है ये मैया झुझलाती हुई जैसे कह रही हैं कि मु कुमार कहा बोले अभी भी वो कुमार है क्या ऐसा वो अभी भी इतना छोटा होकर के विराजमान है क्या तो सोचना आप कि मुआ कुमार कहा बुलहा नहीं यही कहने का वो अभी भी छोटा बालक ही है कि मुबा कुमार कहा कोई वो बड़ा थोड़ी हो गया है कुमार का तात्पर्य है कि मार माने कामदेव एक गुरुजी व्याख्या कर रहे थे कुमार की मार माने कामदेव और जहां पर कुत्सित मार हो जो काम को नहीं चाहे उसका नाम कुमार जब वो बड़ा हो जाएगा तब किम श्रोती कैशोर है जहां पर कामदेव हीन होकर के विराजमान हो उस स्थिति का नाम है कुमार अवस्था जहां पर जरा भी कोई वस्तु क्षीर्ण न हो उस स्थिति का नाम है कैशोर शीर्यते जहां पर जरा भी मुरझाये नहीं खिला हुआ हो अगर नए किशोर हैं उनको देखो कैसे खिले हुए चेहरे ऐसी कृष्ण सर्वदा सर्वदा कैसे खिले हुए चेहरे कोई चिंता नहीं बस अपने निज राज्य में मनोराज्य में मत वाले होकर के विराजमान जब बड़े हो जाते हैं तो सारी चिंताएं आ जाती है हा ये करना है ये करना है ये करना है परंतु जब किशोर में है कुमार में है तब किम श्रोणोती कैशोर रहा जो किसी की बात नहीं सुने उसका नाम कैशोर अपने राज्य में कोई कहते रहे तो कहता रहे परंतु किशोर किसी की सुनता है क्या अपने राज्य में रहेगा अपने मनोराज्य में या किम शीर्य जो जरा भी मुरझाए नहीं उसका नाम कैशोर किशोर और कुमार माने जहां मार माने कामदेव वहां कुछ होकर के विराजमान हो, हो अर्थात काम का जिसके ऊपर असर नहीं हो काम का उदय जहां पर नहीं हुआ हो उसका नाम कुमार तो हाय खेल आखित मितोप नाय खेल में वो ऐसा क्षुभित होकर के भी विराजमान है खेल में अभी नहीं आया शोध नाप क्यों कुमार कह इतनी देर हो गई हाय मेरा कुमार वो छोटा सा बालक अभी भी मेरे पास में नहीं आया अभी तो वो छोटा ही है कि का, अभी तो वो छोटा ही है भूख तो उसको लगी होगी बच्चे को तो भूख लगती है भूख तो लगी होगी खेल में ऐसा पागल है कि वो अभी तक मेरे पास में नहीं आया तो हंत नांदी अभी नांदी बिपिन तोया शिशु बिपिन में क्या तूने ने उस शिशु का दर्शन किया कि नशास क्या तू उसको देख रही है मम दारुणात्म नहा मेरी जो मैं कठिन हृदय वाली हूं मेरे उस पुत्र को तूने देखा खेल है अक्षुभितम इतोप नायव भूख में व्याकुल होने पर भी खेल में मस्त होने के कारण वो मेरे पास में नायव अभी भी नहीं आया है सो अधनापी किम वाकुमार कह इतनी देर हो गई अरे किम्बुबा कु कहा अभी तो वो बहुत छोटा है भूख लग रही होगी उसे क्यों नहीं आया यम प्रगीह चलितम धनिष्ठया खेल तस्खलित धी उताच्युत प्रापतम सतनवा तपोधनम मैंने उसके लिए धनिष्ठा के द्वारा भोजन भिजवाया था सुबह यशोदा मैया कन्हैया को भोजन करा करके ही खेलने के लिए गैया चराने के लिए भेजती हैं फिर दोपहरी को श्री धनिष्ठा जी किशोर अवस्था में भी और बाल्यवस्था में भी दोनों अवस्थाओं में श्री धनिष्ठा ये नंद भवन की एक दासी हैं उन धनिष्ठा जी के द्वारा श्री यशोदा कन्हैया के लिए फिर से छाक भिजवाती है भोजन की सामग्री फिर से दोपहर को भिजवाती है श्री श्याम सुंदर आप गैयाओं को चरा करके किशोर अवस्था में नित्य अवस्था में गैयाओं को चरा करके आप श्री कामबंद में भोजन थाली के ऊपर बैठे हुए हैं गैया चराते चराते आप काम बन कस गए भोजन थाली के ऊपर बैठे हैं वहां पर प्रतीक्षा देख रहे हैं सखा बोल भूख लग रही है इतने में ही दूर से श्री नंद बाबा के सेवक कांवर में कंधे के ऊपर बड़े बड़े गंगाल लेकर के भोजन की सामग्री लेकर के आ रहे हैं सारे सखा एकदम आनंदित हो जाएं बोले भैया देख वो आ रही है छाक आ रही है छाक आ रही है छाक को देखकर के अपूर्ण रूप आनंदित हो जाएं और आनंदित होकर के फिर वहां सब सखाओ के संग में श्री जब छाक आए उनके गंगाल को खोल करके सब सामान खोल करके सारे सखाओं समय विभिन्न प्रकार के भोजन के जो पात्र हैं वो पात्र बनाए अपने अपने भोजन की रुचि के अनुसार अपनी अपनी पातल सजा करके बैठें कोई कमल के पत्ते को तोड़ करके लाए कोई कमल के पत्र से अपनी पातल उसके चारों ओर फूल की कली सजा करके रखे कोई सुंदर कोई दोना जो है वो दोना कमल के पत्थर का ही दोना बनाए कोई विभिन्न फल जो हैं उनको सजा करके रखे कोई फल के दोने उनको लेकर के बनाए कोई पत्थर के जो बर्तन हैं उन पत्थर के शिला में उनकी जो थाली कटोरी हैं उनमें ही सुंदर भोजन उनको लेकर के और आनंद पूर्वक अपने अपने भोजन की रुचि को प्रकट करते हुए उस समय भोजन करते हुए विराजमान हो रहे हैं श्री धनिष्ठा जी सेवकों के द्वारा भोजन सामग्री यशोदा जी ने जो भिजवाई है उसको श्री श्याम सुंदर को परोस रही हैं सब सखाओं को परोस रही हैं और श्री किशोरी जी ने विशेष रूप से जो भोजन सामग्री भिजवाई है उसको उस समय श्री श्यामचंदर को दें कि यह सामग्री विशेष रूप से श्री विश्वानंद जी ने आपके लिए चुपके से भिजवाई है छिप करके आई। श्री धनिष्ठा के द्वारा ही श्री विश्वाहानंद जी ने जो सुंदर माला गूंथी थी उस माला को धनिष्ठा धनिष्ठा के द्वारा ही उस समय श्री श्याम सुंदर को वो माला प्रदान की है श्री श्याम सुंदर माला धारण करे और माला धारण करने के बाद में आप आनन्दपूर्व विराजमान हैं और आप भी श्री प्रिया जी के पास में उस समय संकेत धनिष्ठा के माध्यम से ही भिजवाएं संकेत में कि मैं अभी आ रहा हूं श्री प्रिया अमुख कुंज में पधार ऐसे संकेत श्री धनिष्ठा के माध्यम से श्याम सुंदर के पास में श्री आ, श्याम सुंदर भी भिजवा रहे हैं धनिष्ठा के द्वारा श्राढ़ी के पास में संकेत भिजवा रहे हैं तो वो लीला का सब अनुसंधान करते हुए विराजमान अब यशोदा जी मधुर लीला का तो ध्यान करेंगे नहीं वे तो अपने कन्हैया को अभी छोटा बालक ही समझ रही हैं यशोदा जी के सामने जब विराजमान होंगे तब वे छोटे बालक जब आप एकांत में विराजमान हैं उस समय नव किशोर होकर के पूर्ण नव किशोर होकर के आप विराजमान हैं तो वही कह रहे हैं वासभोज्य संचयम यम प्रलत धनिष्ठया संचय जलपान करने की सामग्री का संचय माने समूह अब जलपान क्या है वो जलपान भी पूरा भोजन ही है छाक जो है वो कह रही है उपभोज्य केवल जलपान है वो जलपान नहीं है रिफ्रेशमेंट नहीं है वो पूरी का पूरा लंच ही है <laughs> तो उपभोज्य संचय जो उपभोज जो जलपान है उस जलपान के संचय माने समूह को यम प्रग चलित धनिष्ठाया धनिष्ठा दासी जिस भोजन सामग्री को छाक को लेकर के पहुंची थी बासणांत भोजन के दिन के अंत के समय का मतलब प्रातः काल के मध्या के अंत के समय यह कहने का मतलब आधे दिन के अंत के समय परंतु तो संध्या हो गई इतनी देर तो तो बासरांत बासरांत उपभोज्य अभी अभी हुआ हुआ नहीं नहीं है दिन का अंत तो आया है परंतु तो मध्यान्ह में भी उसको यशोदा बासरांती कह रही हैं कि हा पूरा दिन बीत गया इतना दिन चढ़ाया उपभोज्य संचय भोजन सामग्री के समूह को जिसको मैंने भिजवाया था चलतम धनिष्ठा धनिष्ठा धनता जिस जिसको लेकर के चली थी तो खेलता थी स्कलित मैं जानती हूं, जानती हूं। वो कन्हैया खेलने में इतना व्यस्त होगा कि खेलने में स्कलित थी उसकी बुद्धि भोजन की ओर होगी ही नहीं ऐसा वो अच्युत मेरा बेटा सारे गुणों से युक्त हो करके जिसमें तनिक भी गुणों में चुति नहीं है चुति माने कमी जिसमें जरासी भी न्यूनता नहीं है ऐसा वो अच्युत अच्छुत शब्द का ज्ञान पक्ष में अर्थ होता है सर्व व्यापक ऐश्वर्य पक्ष में अच्युत शब्द का अर्थ होता है जिसमें से कोई भी वस्तु जिसमें कमी नहीं हो और मधुर पक्ष में अर्थ होगा कि माधुर्य में जहां जरासा भी अंतर न आए तो अचुत शब्द के ज्ञान पक्ष में सर्वव्यापक ब्रह्म यह अर्थ होगा ऐश्वर्य पक्ष में महा ऐश्वर्य से युक्त होकर के जो विराजमान यह अर्थ हुआ और भाव पक्ष में राग पक्ष में अचुत का अर्थ है कि माधुर्य में जिसमें जरासी भी न्यूनता नहीं हो ऐसा मेरा परम मधुर वो लाला प्राप उसने क्या उस भोजन को प्राप्त माने प्राप्त किया उसने वो भोजन किया कि नहीं तम सतनवा तपोधने हे तपोधन तपोधन कहकर नान्दी मुखी को संबोधित करती हुई कह रही है कि अरे नान्मुखी तू झूठ नहीं बोलेगी तू तो तपोधन है तू सच सच बताना कि खेले खेलने में कहीं मस्त होने के कारण व्यस्त होने के कारण उसने मेरे द्वारा भेजे गए उस भोजन को प्राप्त किया है कि नहीं किया है उसने भोजन किया है कि नहीं तो खेल तस्खत स्खलित उत अचुतः वो परम मधुर माह से युक्त मधुरमा का सार रूप मेरे उस बालक ने प्राप्तम उस भोजन सामग्री को उपभोज्य संचय तम उस भोजन सामग्री के समूह को प्राप्तम उसने कहीं खाया कि नहीं ग्रहण किया कि नहीं सतु नवा उसने वो सामग्री ली है कि नहीं ली है मैंने उसको वासनांत जब भी भूख लगे दिन के अंत में भोजन करने के लिए मैंने उसको भेजी वासनांत कह रही है, है भेजा है दोपहर में कह रही है इतनी देर से मैंने उसकी सामग्री को भेजा जबकि भेजा बहुत पहले है दोपहर में ही भेजा है उसे उसने खाया कि नहीं आगे कह रही हैं किम सुत सुतल मूल माश्रयन भुक्तवान मधुरम अन्न इच्छाया वर्धते सबल बाल लाल तो गोष्ठ वर्म किम वा विलोक्य अरे नानी मुखी तू उनसे मिलकर के आई है लाला से किम सुत सुरतल मूल माश्रयन वो भोजन करके मैंने उससे कहा था कि बेटा भोजन करके जरा सा विश्राम कर लेना एकदम भोजन करते ही खेलने में मत लग नहीं आना नहीं तो उल्टी हो जाएगी भोजन सब बाहर निकल जाएगा उल्टे सीधे नाचना कुन्दना मत थोड़ी देर बैठना भोजन करके जरा सा आश विश्राम कर लेना तो किम सुतः सुत अरुमूल माने कल्प वृक्ष का आश्रयन सहारा लेकर के वो भोजन करने के बाद में एक दो घड़ी जरा बैठा के नहीं दस पांच मिनट वो बैठा के नहीं किम सुतरमूल मश्रयन सुतरमूल कल्प वृक्ष के नीचे आश्रय माने उसने विश्राम किया के नहीं भुक्तवान मधुर मन्न इच्छया अथवा वृक्ष के नीचे बैठकर के उसने मधुर अन्न को अपनी इच्छा के अनुसार उसने भोजन किया या नहीं भुक्तवान मधुरम्नम इच्छया मधुर अंध को उसने इच्छा के इच्छापूर्वक अभी खाया कि नहीं बढ़ते सबल बाल ला लेता और वो अब स्वस्थ होकर के वहां विराजमान है कि नहीं उसका सुख बढ़ाए कि नहीं सबल बाल ला लेता है उस समय बलदाऊजे बलदेव और बालक इनके द्वारा लालित होकर के वो विराजमान है कि नहीं अर्थात सारे सखा कभी उसके लिए कभी उसके हाथ पर दबा दबारे हैं कि नहीं समल बाल लालता बलदाव बलदेव और बालक उसका लाल लाल चाप करते हुए विराजमान है कि नहीं श्रीमद भागवत ने वर्णन किया पाद संभा भी क्वचित सभाय्यारियम श्री कृष्ण कभी बलदाऊ जी का आदर करते हैं और बलदाऊ जी के लिए सुंदर शैया रचना करके और बलदाऊ जी को शयन करा के और कह रहे हैं दादा आ मैं तेरे हाथ पाम दाब दू बलदाऊ कह रहे और कन्हैया ना हाथ दाप दे और कन्हैया बलदाऊ जी के हाथ दाब रहे हैं पाम दाव रहे हैं तो कभी श्री कृष्ण बलदाऊ जी के हाथ पाम दावे कभी कन्हैया किसी सखा से कहे बोले अरे नो पाम रगड़ दे तू मैं तुझे ऐसा वो सखा जो है है है को के के मालिश कर रहा है। के हाथ दवाते रहा हाथ पांव हुए विराजमान हो तो कन्हैयाबल बाल लाल कभी बलदेव के द्वारा कभी सखाओं के द्वारा कभी परस्पर एक दूसरे की कभी बलदाऊ जी की सखाओं की कन्हैया सेवा करें कभी सखा कन्हैया की सेवा करें ऐसे लालित होकर वो विराजमान है कि नहीं सच सच सच्च बताना झूठ मत बोलना कन्हैया गोष्ठी की ओर देख रहा था कि नहीं साथ उसकी अभी ये इच्छा हुई है कि कि नहीं के चलो घर चलो तो घर की ओर वो देख रहा है कि नहीं तो गोष्ठ वर्तम गोष्ठी के माने मार्ग को किम वा बिलोक बिलोकित है क्या वो कभी देखता है इस समय वो घर की ओर लौटने का विचार कर रहा है कि नहीं घर के मार्ग की ओर देख रहा है कि नहीं अप्रमत्त मभितो बसंत वाह तेत युक्त तम मल्ल तल जाह रक्षण औषध मणिर मदार पिता कानने बहते कश्य दच्युत अप्रमत्त मभितो बसंत वाह तेत मल्ल तल्ल जा जिस समय कन्हैया गैया चराने के लिए जाए यशोदा जी एकदम व्याकुल हो जाए और उस समय श्री बलदाऊ जी का हाथ पकड़ करके कहें कि सुण बलम वाक्यम बाल का नाम बलित्वम गिर जल बन मध्य रक्षपुत्रम मदियम बोल बलदाऊ बेटा तू सारे बालकों में सबसे ज्यादा बलवान है मैं कन्हैया को तुझे सौंप रही हूं तेरे भरोसे कन्हैया को भेज रही हूं कन्हैया की तू सब तरफ से रक्षा करना शुण बल माक्यम अरे बलदाऊ मेरे वचन को सुनो बाल का नाम बलित्वम तू बालकों में बलवान है गिरी मन गोवर्धन पर्वत पर जल मध्ये रक्षपुत्रम मदियम मेरे पुत्र की रक्षा करना देख हमेशा ध्यान रखना कन्हैया अकेलो गिरिराज के ऊपर नीचे कन्हैया काली दह की ओर नीचे आए कन्हैया गहवर में अकेलो नीचे आए कन्हैया कदम वृक्ष के ऊपर उप अकेलो ना चढ़े बेटा बलदा जब भी तुम चलो ना तब तुम चलोगे आगे आगे सुवल श्रीदामा ये दोनों कन्हैया के बगल में रहेंगे मरंद बेटा तुम कन्हे के पीछे पीछे रखियो और चार चारों कन्हैया को घेर के फिर चलियो ऐसे यशोदा जी व्याकुल हो रही हैं और कन्हैया कह रहे हैं बोल क्यों बाबरी होए अरे अपने घर के काम को हम ही नहीं संभालेंगे तो कौन पौन को हम तो गैया चराए हुए जाएंगे और गैया न चलाए हुए हम तो वहां पे आनंद तक खेलें खेलवे को आनंद आवे खेलने के बहाने तत्वता खेलना लक्ष्य है गैया चराना तो केवल बहाना है नहीं तो बाबा के यहां पे कोई गैया गैया चराने वाले की कमी थोड़ी है परंतु तो फिर भी ये स्वयं श्री कृष्ण आग्रह करके उस समय गैया चराने के लिए जाए श्री यशोदा जी एकदम व्याकुल हो जाए वो ही दशा का वर्णन कर रही हैं कह रही है आ बेटा तेरा रक्षा तिलक कर दो मैया कन्हैया के माथे के ऊपर टीका लगाए तिलक करें बेटा रक्षा तिलक जे तिलक तो ऐसो जाके कारण कोई अलाय भलाय बन में तुमको लगेगी ना भूत प्रेत कोई लगे वो कोई असर असर न करे वो कन्हैया के नित्य रक्षा तिलक तो कर तो रक्षा औषधि कभी कन्हैया के फेंट में कोई औषधि बात दे कभी मणि मदादि भी सुन्नर मणि वो कन्हैया को धारण कराए कभी कन्हैया के भू में नारायण मंत्र उन मंत्रिंह मंत्र नृसिह कवच उनको बांधे ऐसे कन्हैया की सर्वदा रक्षा करे कह रहे हैं बेटा बन में कोई जीव जंतु आए का करोगे आपके मैया तू ही बता मैया के बेटा नारायण को स्मरण करियो आप तो हूं हूं करे मनो कहें बोले मैया मैं ही तो नारायण हूं मैं कौन का स्मरण करूं ऐसे मैया अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रही हैं पंत कधैया कह रहे मैया तू तो यूं बाबरी हो हम तो खेल में जाएंगे वृंदावन हमारो हम खेल में नहीं जाएंगे तो और कौन और हमको तो बड़ो लाज आवे हमारो बाबा इतनो बड़ो है गो बूढ़ो और अब बाबा गैया चराये में जाए अच्छा लगेगा अब हम जब बड़े है गए अब हम गैया चराये हुए जाएंगे अब बाबा को हैरान न करेंगे बाबा की तो छाती फूल जाए चलो नारायण की कृपा कृपाते आज बालक इतने बड़े तो भय जो ये कह रहे हैं घर के काम को हम संभारेंगे सो बाबा केवल उल्लास उल्लास में ठीक है ठीक है बच्चा याद है जा, जान दो जान तो जान दो यशोदा जी को समझाए समझाए ऐसे श्री नंद बाबा यशोदा दोनों व्याकुल होकर के विराजमान तो वही कह रही है रक्षण मन रक्षण तिलक फिर औषधि फिर मणि मद ये रक्षा औषधि मणि इन सब को उस समय अर्पिता है। ये श्री समर्पित करती हुई विराजमान हूं इन सब को अर्पित किया है कान ने बहुत कष्ट कश्चिद अच्छ वो अच्युत वन में मैंने जो औषधि वगैरह उसको दी जो तिलक हाथ में जो मैंने रक्षा के सूत्र बाधे वो रक्षा सूत्र राखी भुजा में वायुबंद इनको कन्हैया ने उठा के फेंका तो नहीं है खेल -खेल में, कहीं उनको ये तो नहीं है, उनको हटा दिया हो तो कान ने बहते कश्चित अचुता वो अच्छुत उनको कहीं बन में धारण तो किए हुए है ना मैंने कह दी नहीं कि बेटा ये जो हाथ में मैंने तेरे यंत्र नारायण यंत्र ये जो हाथ में मिसिंग यंत्र बाधा हाँ है इसको फेंकना मत या ये रखी हो बेटा या उतार के मत फेंक दीजो तो बहने बाधा खोए के ना मैं यह चिंता कर रही है अप्रमत महित बसंतवा अथवा बलबान बलबान जो गोप गोप हैं वे उसके अप्रमत्त होकर के ओर विराजमान हैं कि नहीं तेत युक्त वे सारे जो बालक हैं वे तम, अत्यंत अत्यंत माने अधिकारी होकर के समर्थ होकर के विराजमान हैं मल, मल हैजमान है मल्ल तलजा मल्ल तलजा माने युद्ध कुश्ती लड़ने के उत्साह वाले बे सारे शाखागण वहां पर विराजमान हैं न तो मल्ल युद्ध की जो तल्लज उल्लास जिनमें विराजमान है बेसारे सखा अप्रमक होकर के उनके पास में सर्वदा विराजमान हैं कि नहीं दोबारा सुन ले कि रक्षण औषधि मणि जो मैंने उसको समर्पित की थी उनसे वो युक्त है कि नहीं कान ने बहते कश्चित अच्छुता इन सारी वस्तुओं को वह अच्युत कान में धारण कानन माने वन में अभी धारण किए हुए कि नहीं तैने देखा कि नहीं मुखी। अप्रमत्त तो बा। सारे सारे सखांग उसकी रक्षा करते तो आपस में कुछ ऐसा तो नहीं है किस्ती तो लड़ने में अल, अलग खेलने में मस्त हो और कन्हैया की कोई ध्यान ही नहीं दे रहा हो कन्हैया की स... रक्षा में सावधान है कि नहीं खेम लक्ष्य सुधे हरे मया शांत उस समय नांदी मुखी जी कह रही हैं कि हे श्री राधे के खेम लब्ध उस समय मैंने बहुत अच्छी तरह से लाख लाख बार ये कहकर के ना मैया बिल्कुल चिंता मत कर मैं अपनी आंखों से देख के आई हूं आंखों से कर, दे, देख के करी सौगंध पूर्वक कह रही हूं कन्हैया बिल्कुल ठीक है ऐसे क्षेम लब्ध क्षेम लक्ष्य लाख लाख बार अनेक अनेक बात बात बात अनेक अनेक प्रकार से एक ही बात को लाख लाख बार मैंने मैया को जब समझाया तो क्षेम लक्ष्य सुधया कनिया पूरी तरह से प्रसन्न है ऐसे सुधा के द्वारा ऐसे अमृत के द्वारा मैया को मैंने हरे मैया शांतता श्री हरि प्रसन्न है मैंने मैया को सांत्वना प्रदान की ब्रिज भुआम अधीश्वरी हा जो ब्रिज भूमि की अधीश्वरी हैं श्री यशोदा उनको मैंने धैर्य प्रदान किया है और सास मर त्यपे तबाल माम पुनः जब मैंने कन्हैया की कुशल कह दी तब मैया का स्वभाव ही ऐसा कोई ना कोई चिंता जरूर चाहिए मैया को पहले कन्हैया की चिंता फिर कन्हैया की चिंता पूरी करी तो तुम्हारी चिंता करने लगी ओ मैया सा स्मरंती तवाल माम पुन अरे सखी अरे आलि सा स्मरंती तब वे तुम्हारा स्मरण करने लगी वे श्री राधे यशोदा सखी राधे तेरा स्मरण करने लगी और उस समय माम स्नेह भिन्न भिन हृदया स्नेह के कारण जिनका हृदय व्याकुल हो रहा है कोमल हो रहा है ऐसी वे यशोदा मुझसे अब्रबीत बोली हृदया उस समय के कारण जिनके जिनका हृदय अपूर्व से व्याकुल हो रहा है ऐसी वेशी यशोदा माम पुनः अब्रबीत मुझसे गुस्से कहने लगी तो खेमलब्ध सुध, सुधया माने लाख लाख बार जब कन्हैया के क्षेम की कल्याण की मैंने बात कही तो हरे मया शांतता हरि की कुशलता के द्वारा मैया को मैंने सांत्वना दी उस समय ब्रिज भुवाम अधिश्वरी ब्रिज भूमि की स्वामिनी ब्रिजराजी रागी श्री यशोदा बोली स्मरणती अपि तवापी तुम्हारा स्मरण करती हुई बोली अरे आगे माम पुनः मुझसे वे पुनः कहने लगी श्राधिक यशोदा कैसी है स्नेह भिन्न दया जिनका हृदय स्नेह से कोमल हो रहा है ऐसे हृदय के भाव का उदय कोमल भावों का जिनमें उदय हो रहा है ऐसी वे श्री यशोदा मुझसे कहने लगी कि हंत नांदी अरे बेटी नांदी बत मत बधु पदात राधिका अपगताप वेधसा भाग्य की बात है विधाता की बात है विधाता की लीला कौन जाने मैंने तो सदा से यही विचार किया था बाल्यकाल से कि राधिका हमारे घर की वधु बनेगी परंतु वेधशा उस विधाता ने जाने क्या किया कि मत बधु पदात राधे का अपगता अप गमिता। मेरी बधु इस उपाधि से उस राधिका को विधाता ने दूर कर दिया अर्थात श्री राधिका वो कब मेरी बधु बनाना चाहती थी परंतु तो हाय वो पूरी तरह से संभव नहीं हुआ परंतु तो जो हुआ सो हुआ ये थोड़ी है मैंने तो उसको जो मान लिया सोई मान लिया मैंने तो उसको जैसा माना है वैसा ही माना है अभी भी वही भाव मेरे हृदय में विराजमान है तो यद्यपि बेदसा मत बधु पदात राधिका अपगमिता मेरी बधु होने के इस शब्द से मेरी राधिका को विधाता ने यद्यपि मुझसे दूर कर दिया है फिर भी विभवम सदा गता पुत्र बधु की जो भावना है वो भावना को वो सर्वदा प्राप्त किए हुए है वैभव माने भावना माने निज पुत्र की जो प्रती है इस भावना को सदा गता मैं सर्वदा अपने हृदय में धारण करती हूं और वो राधिका भी मेरे प्रति सर्वदा यही भाव धारण करके बिराजमान है एक बड़े आश्चर्य की बात है ये कहीं श्री यशोदा की महिमा को दिखाने वाली एक अद्भुत बात है श्री ने अभिसार करने के लिए श्याम सुंदर से मिलने के लिए बड़ी भारी व्याकुल हैं और श्याम सुंदर से मिलने के लिए जा रही है और उस समय कदाचित कभी श्री यशोदा राधिका के पास में कोई संदेश भिजवा दें कि अमुख काम कर लेना तो श्री स्वामी शाम सुंदर के पास में अभिसान नहीं करेंगे और उस काम को करेंगे बोलो यह राधिका की महिमा होगी ये यशोदा की महिमा होगी जबकि दूसरी ओर सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए सामारे माणा पति भी पितृवीर राष्ट्र बंधु भी सारे बंधु बांधव सारे रोकने के लिए तैयार हो जाएं परंतु तो सबको धक्का देकर के रास में अभिसार कर लेंगे परंतु तो श्री यशोदा यदि राधिका से ये कह दें कि अमुक कार्य कर लो या तुम रुको मैं अभी आती हूं तो फिर राधिका अभिसार नहीं करेंगे राधिका रुक जाएंगे इतना गौरव वे राधिका भी मुझे प्रदान करती है और यशोदा जी की महिमा इतनी बड़ी होकर के विराजमान ये व्रज प्रेम की अपूर्वता है श्री जेटला जी उनके प्रति उनकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा परंतु यशोदा की आज्ञा का उल्लंघन कभी भी नहीं होगा ये रस की अपूर्व रीति है तो तत्प्रती विभवम श्री यशोदा भी कह रही हैं कि पुत्र बधू की भावना का जो वैभव है सदागता उस वैभव को प्राप्त करके सर्वदा सर्वदा श्री विश्वानंद ने विराजमान हैं मन मनस्थली असौ विराजते मेरे मन की स्थली में वो राधिका सर्वदा सर्वदा विराजमान हैं दोबारा सुन लें हंत नांदी अली नांदी दुख की बात है क्या कहूं कुछ कहने लायक नहीं है बात परंतु क्या करूं मत बधू तू मेरी बधू है इस पदा इस संबोधन से विधाता ने राधिका को मुझसे दूर यज्ञ कर दिया है परंतु तो राधिका अपगता अपगमिता अपी वेधशा विधाता के द्वारा वो इस शब्द से मुझसे दूर कर दी गई है परंतु तत्प्रतित विभवम वो मेरी ही पुत्र है यह वैभव मेरे हृदय में सर्वदा सर्वदा विराजमान है और मेरे हृदय के भीतर ही वो सर्वदा विराजमान है श्री यशोदा ने कभी श्याम सगाई के प्रसंग में कभी पहले प्रसंग में एक बार श्री राधिका को वधु कहकर के संबोधित किया और वो वधु शब्द अभी भी सारे ब्रिज में प्रसिद्ध हो गया और श्रीमद् भागवत में भी साधू रंग तप्य तो राजपंचादी में बधू शब्द का प्रयोग राधा राधिका के लिए श्री राधिका के लिए शब्द का प्रयोग हुआ यह बधू शब्द यशोदा का दिया हुआ शब्द तत्व साधु अंग तप्य तो हाथ प्रत्यंतर तो जैसे ही श्याम सुंदर रास में अंतर्धान हुए साधु अंध तप्य तो श्री सुखदेव जी बधु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो बधु शब्द जो है श्री कृष्ण बध्व ये कृष्ण ये गोपियों के लिए श्री राधिका के लिए कृष्ण बद्व इस शब्द का भी श्रीमद् भागवत में दो तीन जगह प्रयोग हुआ सा बधु तो ये बधु शब्द राधिक श्री यशोदा के द्वारा राधिका को दिया गया नाम है और वो बधूर शब्द से राधिका का ही बोध होता है ऐसे तो तत्प्रतीत विभंस वो सदा मेरे हृदय में विराजमान है भात माधव शशि व राधिका सात न सत प्रकाशन यद्यपि विभुधा कुमार का संत सदगुण मणि भात माधव शशि व राधिका सात नती दशा प्रकाश ने श्री यशोदा कह रही हैं यद्यपि विविधा कुमारिका ब्रुज में इतनी सारी कुमारिकाएं हैं सारी की सारी कुमारिकाए संत सदगुण मणि वे सद्गुण मणि से प्रसादित होकर के ही विराजमान परम गुणशालनी एक से एक ब्रज की बालिका विराजमान है सारे गुणों से युक्त होकर के विराजमान है परंतु भात माधव शशि व राधिका परंतु राधिका उनकी शोभा कुछ अद्भुत है वे माधव माने चैत्र के महीने बैशाख के महीने के चंद्रमा के समान शोभा को प्राप्त हो रही हैं माधव मधु और माधव चैत्र के महीने को कहते हैं मधु बैशाख के महीने को कहते हैं माधव तो आज वे श्... बसंत काल के चंद्रमा के समान वे श्री राधिका शोभा को प्राप्त होती हैं सात सती, सती। यह संबोधन है नांदी मुखी जी के लिए अरी सती अरी नांदी मुखी सात दिशा प्रकाश ने उसका दर्शन करके ही मेरी आंखें सदा खिलती हैं सदा बढ़ी हुई रहती हैं हंत यासी यदि पुत्र का राधिका कले तुम तदा स्वयं अरे नांदी बेटी यदि तू राधिका से मिलने के लिए जा रही है अभी अभी तूने कहा था कि मां भैया मैं जा रही थी पौन जिन मुझसे कहा था कि राधिका से मिलिया आप यहां पर दिख गई इसे आपके पास में भी आ गई तो श्री यशोदा जी करिए बोल बेटी नांदी मुखी ये तू राधिका से मिलने के लिए जा रही है तो राधिका कले तुम यास हंत यदि तत्र पुत्र काम राधिका कले तुम यदि पुत्र का राधिका का दर्शन करने के लिए तू जा रही है तो तदा स्वयं नाम तो मम चराय तक्षर साधुगंध मुफगुई है संदेशो तो तू मेरी ओर से मेरा नाम लेकर के श्री राधिका का आलिंगन करना मेरी ओर से श्री राधिका का तू आलिंगन करना तथा स्वयं उससे मैं खुद तू राधिका को अपने हृदय से लगाना और नाम तो मम और मेरा नाम लेकर के उससे कहना कि यशोदा मैया ने अभी सखी राधिका तुझे खूब सौभाग्य आशीर्वाद प्रदान किया है को मंगल आशीर्वाद प्रदान किया है और नाम तो मम मेरा नाम लेकर के चिराय मन बहुत देर तक राधिका को अपने हृदय से लगा करके गले लगा करके मेरी ओर से राधिका का आलिंगन करना और तत् गंधम उपगु संदेशों और श्री राधिका के माथे की गंध को सूंघ करके मन मेरी ओर से राधिका के माथे की गंध को सूंघ करके उनको आशीर्वाद देना और आशीर्वाद देकर के संदेशो हो ये फिर आदेश प्रदान करना बासल्य की अधिकता में छोटे बालक के माथे को सूंग करके उसको आशीर्वाद दिया जाता है ये पुरानी शास्त्र की परंपरा है छोटा बालक जो है अपने अपने से छोटा उनके माथे को सूंग करके आशीर्वाद दिया जाता है सूंघने से बालक की आयु वृद्धि होती है ये शास्त्र की पर पद्धति भी है तो श्री यशोदा कह रही कि राधिका का माथा सूंग करके उसको आशीर्वाद प्रदान करना आग्रहण पूर्वक बात्सल्य की अशिषता को प्रकट करने वाली यह एक चेष्टा है तो तक्षर साधु गंधम उपगी हो राधिका के माथे की गंध को कहीं सूंग करके वो स्निफिंग वो राधिका के माथे की जो गंध है उस गंध को कहीं सूंघते हुए फिर राधिका को अपूर्ण रूप से आशीर्वाद प्रदान करना उपग असंद फिर माता सूंघ करके राधिका को हृदय से लगा करके फिर ये आशीर्वाद प्रदान करना और वो भी नामतः मेरा नाम लेकर के यशोदा ने यशोदा मैया ने तुझे आशीर्वाद दिलवाया तो हंत याद यदि तत्पुत्र का बेटी यदि वहां पे जा रही है राधिका में कले तुम राधिका का दर्शन करने के लिए तदा स्वयं नाम तो मम तो स्वयं ही मेरा नाम लेकर के चिराय अच्छा रहा बहुत समय तक श्री राधिका के सिर को साधु गंधम उपगुई हो अच्छी तरह से सूं करके उपगुई हो उसको अपने हृदय से लगा करके उस समय संदेश मेरी तरफ से ये कहना वाम भंगण विधना स्व बाल का लोक नम क्षण मे प्रत भवती दूरगाण विधना ये विधाता भी बड़ा टेढ़ा है विधाता को खूब गादी पड़े <laughs> स्नेह का स्वभाव जो आए वो विधाता को गादी देता है बोले भंगुर यह विधाता हमेशा बैणा ही है टेढ़ा ही है ये टेढ़ा जो विधाता धंगुर उसके कारण स्व बालो बालक आलोकनम क्षणिकमेव अप्र थी हाय मैं अपने बालक को थोड़ी सी देर के लिए देख पाई कितनी देर हो गई क्षणिक मेंव एक क्षण मात्र का बालक का दर्शन मेरा हुआ मैंने कलैया गैया चला नहीं सुबह से चला गया बालक तो मुंह नहीं लिखे तो क्षण में अप्रथि एक क्षण के लिए ही अप्रथि माने पृथ्वी विस्तार माने बालक के साथ में मिलने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ क्षणिक मात्र में ही बालक के साथ में मिलने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, हुआ। स्व बालक आलोकनम क्षणिक में अप्रथि अपने बालक का दर्शन क्षणिक मात्र के लिए ही अप्रथि माने हुआ कीर्त दे अरे कीर्तदा की बेटी अरे कीर्तदा की लाली भवतीच दूरगा और तू भी बेटी इतने दूर है तुझे भी अपने पास में नहीं देख रही हूं पुत्र तेन कठनात्मना घटी हाय विधाता बड़ा कठनात्मना कठिन चित्त है जिसने ऐसी घटना घटा घटा दी है तू भी दूर है बेटी सच सच बताऊं यदि तू मेरे पास में रहे ना तो फिर मुझे बेटा की चिंता नहीं रहे तू मेरे पास में रह जा स्नुषा प्रेम क्या अद्भुत पुत्र वधु के प्रति जो प्रेम है स्नुषा प्रेम वो बेटा से ज्यादा बहुत जैसे प्यारी ऐसे श्री यशोदा के लिए कृष्ण से भी ज्यादा श्री राधे का परम परम प्यारी होकर के विराजमान और इस स्नुषा प्रेम का अद्भुत पुत्र के प्रेम जो प्रेम है उस पुत्र बधु के प्रेम का मैं श्री यशोदा डूबी हुई हैं ऐसे केशव अन अंत में ये कह रहे हैं कि केशवम अनन वीक्ष केशव का दर्शन न करके मेरा मन क्वापुत्र नाव तिष्ठते हाय बिना कृष्ण का मुख दर्शन किए मेरा मन रहता नहीं है परंतु बासरम क्षपे तुम क्षमे अंज सा यदि तू मेरे पास में रह जाए तो क्षपे तुम क्षमे मैं पूरे के पूरे दिन को आनंद से व्यतीत करने में समर्थ हो जाऊंगी पूरा दिन बिताना मेरे लिए कठिन नहीं होगा तो बासरम क्षपे तुम दिन को बिताने में क्षमे माने मैं समर्थ हो जाऊंगी अन्य सामान्य बिना प्रयास के सरलता से दिन को बिताने में मैं समर्थ हो जाऊंगी राधे का चरसे चे त्व अंत के अरे बेटी राधे का यह तू मेरे पास में विराजमान हो ऐसे कहते हुए मैया उस समय श्री यशोदा जी को यशोदा मैया मैं उस समय संदेश भिजवाया और जब संदेश भिजवाया है तब श्री राधिका को इस प्रकार आनंद प्रदान करती हुई विराजमान हुई हैं इस प्रकार श्री यशोदा जी अपूर् से संदेश भिजवाती हुई विराजमान हो रही है बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण गोविंद जय